नमस्कार मैं हूँ शालिनी कपूर सिंगापुर से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग सिक्सटी प्लस को बुलाते हैं जो लोग 60 साल के ऊपर है सीनियर सिटीज़न हैं उनसे बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष डॉक्टर रंगाधर शाहू जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं यूनिवर्सिटी में अपनी विशेष सेवाएं देकर रिटायर हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव उनके पास है तो आज हम लोग उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर रंगाधर जी का बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम शांति कैसे आप बहुत अच्छा ही <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए आपने अपने लाइफ में जो एजुकेशन फील्ड में काम किया है उसके बारे में और फैमिली के बारे में मैं जो एक टीचर हूँ बाई प्रोफेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा। मैं कार्य क्या हूँ इससे मेरा बहुत लंबे एक्सपीरियंस है टीचिंग में मैं जो टीचिंग में जॉइन किया था 1983 में hmm. और 2014 में मैं 60 That's, एज अटेंड किया right. इसके बाद 63 तक मैं सॉरी 2017 तक hmm. मैं सर्व किया एज ए प्रोफेसर द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगल मेरा जो डिपार्टमेंट था सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज अच्छा <laughs> वहाँ के मैं प्रोफेसर होकर के मैं रिटायर किया ये हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत टीचिंग में बहुत लंबे समय का अनुभव मेरा है हुँ। हुँ। फैमिली में कौन कौन है फैमिली में मेरा जुगल मेरे दो बच्चे, बच्चे हैं एक आ, बेटा एक बेटी बेटा जो इंजीनियर है वो सिंगापुर से नानियंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से वो बी डिग्री हासिल किया है इसके बाद यूएसए यूनिवर्सिटी ऑफ कलम्बिया से एम एस किया।, किया है और अभी काम क्या कर रहे हैं अभी वो बेटा जो अभी वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है अच्छा। अभी वाशिंगटन डीसी में यूएस आई टी जो है वो एक डॉक्टर हैं अच्छा। वो आर्मी में सर्व करती है अच्छा। आर्मी में किस पोस्ट पे हैं? वो डॉक्टर हैं अच्छा। आर्मी अच्छा। के उनका पोजीशन है तो मेजर है।, अच्छा, अच्छा। है और हम जो मैं और मेरा जुगल हम दोनों ये ज्ञान में आए ब्रह्मापुर में हो गया काफी दिन हो गया कितना ये दो हजार आठ से मैं हूँ अच्छा। वैसे मेरा जुगल थोड़ा सा पहले उनका, उनका और, और थोड़ा आना हुआ है अच्छा, अच्छा। और इसमें जो हमारे काफ़ी अच्छा अनुभव रहा अच्छा, अच्छा। जब बाबा के घर में आए मेरा बहुत परिवर्तन जीवन में हुआ है अच्छा। ये जो मेरा अनुभव हुआ है व्यक्तिगत अनुभव हुआ है ईश्वर से मिलने हाँ ये जब ज्ञान में मैं आया बाबा के साथ मिला और बाबा का परिचय हमको मिला तो उसमें मेरा अपना मैं संतोष अनुभव किया हूँ और मेरा बहुत सारे परिवर्तन हुआ है जी उसमें बहुत, मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ क्या बात है चलिए डॉक्टर साहब ने बताया कि वो काफ़ी समय से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और जो बाबा शब्द उन्होंने यूज़ किया वो परमात्मा के लिए ये यूज़ किया और परमात्मा का जो आनंद है उस अनुभूति को उन्होंने किया है और अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाया है तो चलिए बात ये अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी और भी बातें हम लोग करेंगे डॉक्टर रंगाधर जी से और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने काम किया कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और क्या उन कहाँ उनका जन्म हुआ और पढ़ाई वगैरह करते करते एजुकेशन फ़ील्ड में कैसे आना हुआ ये सारी बातें हम लोग सुनेंगे थोड़ी देर के बाद लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीड मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो से नार ही जिंदगी हैरान हो है जैसे फोटो पे कर रखा है मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारी सी बातें हो रही हैं डॉक्टर गंगाधर जी हमारे साथ हैं और सिस्टी प्लस रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं काफ़ी समय से एजुकेशन फील्ड में उन्होंने सेवा दी है और अभी हमारे साथ है रेडियो मधुबन पर आप सभी से रूबरू हो रहे हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में तो फिर से एक बार उनका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि वो अपने जीवन के बचपन की कुछ बातें ज़रूर हमें बताएं कहाँ उनका जन्म हुआ और किस तरह से वो एजुकेशन फ़ील्ड में एंटर की ओम संति ये छोटी सी ब्रेक के बाद मैं फिर भाई जी का जो अनुरोध है उसमें मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ बचपन से मैं जितना अभी तक याद आता है मैं बहुत धर्मप्राण था पहले से बचपन से मेरा जो सम्माननीय जो हमारे व्यक्ति जो मेरे को देखे हैं वो अभी भी वही बचपन का टाइम वो याद करते हैं जब देखते हैं हमको और बोलते हैं वाह तुम कैसा था उस टाइम हम देखे हैं तुम कैसे इतना छोटा बच्चा तुम मंदिर में जाते थे और वहाँ भगवान जी को प्रणाम करते करते आपका बहुत टाइम बिताते हैं उधर <laughs> बताते थे, थे उस टाइम जब वो मेरा बचपन का ये बात है बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था तो उस, स्कूल में मैं पढ़ता था अच्छा, अच्छा। स्कूल तो उस टाइम अभी भी याद करते हैं अभी जब देखते हैं वो लोग बोलते हैं तो मैं उनको उत्तर देता हूं कि देखिए जी मैं अभी भी मेरा वही भगवान का ऊपर मेरा वही आस्था है मैं अभी भी बनाया रखा हूं इसके बाद मेरा वही परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है थोड़ा सा बचपन मेरा बहुत अच्छे से मैं बिताया मैं उड़ीसा का हूँ वैसे और मेरा जो जिला है डिस्ट्रिक्ट मैं उस टाइम कटक डिस्ट्रिक्ट था अच्छा। अनडिवाइडेड कटक ओके। अभी जो जाजपुर है वो वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है जाजपुर जिला मेरा जिला है जाजपुर जी जी मैं जाजपुर से बचपन ऐसा था उस टाइम जो मेरा याद है होता है जब मेरा जो जन्म जो ग्राम में हुआ है उस टाइम जो ग्राम का परिवेश बहुत ही अलग था अभी तो बहुत परिवर्तन हुआ है चेंज हुआ है वो चेंज जो मैं अनुभव कर रहा हूँ पिता माता थे उस टाइम पिता माता माता और हमारे जो परिवार में हम लोग जो तीन भाई थे mm. और एक बहन mm. Mm. वो थी भाई सब हैं हम लोग mm. बहन अभी नहीं है mm. पिताजी उस टाइम बिजनेस करते थे बिजनेस अच्छा, mm. आ, माता माता जी वैसे घर का गृहिणी थी mm. वो अच्छी गृहिणी थी जो <coughs> बहुत सारे एजुकेशन mm. जो माताजी से हमको मिला था अच्छा। बहुत सारे गाइडेंस वो ऐसा है उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था मगर वो जिंदगी जिंदगी बिताने के लिए वो हमको ऐसा मौका दिए थे और गाइडेंस हमको दिए थे वो अभी भी याद आता है हमको अच्छा। फॉर्मल एजुकेशन नहीं था मगर नहीं। नहीं। एजुकेशन के लिए शिक्षा के लिए हम बच्चों को वो बहुत सारे अच्छा अच्छा रास्ता हमको बताते थे वैसे स्कूल पढ़ने का टाइम वो बहुत सीरियस थे जब हायर एजुकेशन के वो और सीरियस थे तो उनका जो दिग्दर्शन जो मेरे बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे ये मेरा अभी भी याद आता है माताजी का वैसे पिताजी वो अपना प्रोफेशन में व्यस्त थे व्यस्त थे।, थे वो ज़्यादा टाइम हमारे साथ, साथ में नहीं रहते थे मगर माता जी के साथ हम लोग सारा जिंदगी बिताए और उनका जो दि दिग्दर्शन अभी हमको इतना दूर तक पहुंचाया, ये है माता जी का हमारा आशीर्वाद बहुत सारे आशीर्वाद पिताजी का भी बहुत सारे आशीर्वाद पिताजी हर्ष चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े तो ये पिता माता के साथ हमारा ये जो आ, अनुभव नहीं। आज नहीं है मगर उनकी इनके आदे कुछ ऐसी बातें बताइए ऐसा कुछ घटना घटी हो माँ डाटा हो या कुछ ऐसा हो या टीचर डाटा हो आपको <laughs> वैसे जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे जैसे प्राइमरी में पढ़ते थे अच्छा। अभी भी याद है कई घटनाएं जो हमारे जो टीचर थे वो विभिन क्लास में स्कूल में ख्याल रखते थे हमारे ख्याल रखते थे और पढ़ाने में हमको ज़्यादा जैसे अटेंशन देते थे ये ये हमको याद है आच्छा, आच्छा। क्योंकि सोचते थे शायद थोड़ा अच्छा हुँ, हुँ, पढ़ रहा है उनका अटेंशन थोड़ा मेरा टीचर हर वक्त सबको अटेंशन बराबर देते थे आ, मगर हमको जो अनुभव होता था टीचर हमको ज़्यादा अटेंशन दे रहे <laughs> ये ये थोड़ा मेरा अनुभव है वो शायद कुछ अपना हमारे अंदर कुछ है क्या नहीं क्या नहीं है वो देखते थे आ, इसलिए अटेंशन उनका था हमारे ऊपर टीचरों का वैसे मैं बचपन में ज़्यादा नटखट नहीं था <laughs> ज़्यादा नटखट नहीं था कभी जो बड़े भैया कभी डटते थे कोई कोई बात में तो जो बच्चा का जो स्वभाव होता है कभी कभी दूसरों को थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत तो नटखट होता रहता है <laughs> तो कभी कभी बड़े भैया डंटते थे बड़े भैया हमारे जो शिक्षा के लिए वो भी गाइड थे क्योंकि वो पहले पढ़े थे अच्छा। कॉलेज एजुकेशन उनका पहले हुआ था अच्छा। क्योंकि माता थे हाँ। माताजी उनका एजुकेशन देखे थे तो इसलिए हमको माताजी और हाँ। पढ़ाने के लिए वो चाहते थे अच्छा। कि बड़े भैया इतना पढ़े तुम भी उसका ऊपर जाओ और हाँ, हाँ। वो ये अनुभव रहा हमारे घर में तो शिक्षा के बारे में हमारे जो परिवार बहुत चेतनशील था ये ये हमको लगता था ये बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने घर में जैसे कि सभी लोग अगर जागरूक हो और शिक्षा के क्षेत्र में एक रुचि रहें घर वालों का माता पिता का तो बच्चे अपने आप ही आगे बढ़ते हैं ये तो हम समझ पाते हैं और जान पाते हैं इसीलिए सरकार भी यही कहते हैं ना तो बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए खास लड़कियों को लड़कों को भी लड़कों को तो पढ़ाती ही हैं ख़ास बच्चियों को पढ़ाना चाहिए ये भी ये सरकार जो है हमेशा एक अभियान निकालती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ <laughs> बेटियों को बढ़ाओ तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं माता पिता जो है अगर इस बात को ध्यान दें बच्चों के पढ़ाई पर तो बच्चों का विकास होते ही आने वाली पीढ़ी भी विकसित रहेगी और समझदार पीढ़ी मिलेगी हम सभी को तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर डॉक्टर रंगा सी से बातें करेंगे बहुत ही अच्छा बात उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने अपने बचपन की बातें शेयरिंग किया कि बचपन में वो वैसे वो बहुत ज़्यादा नटखट नहीं थे मस्ती नहीं करते थे लेकिन फिर भी कभी कभी बड़े भैया की डांट उनको सुननी पड़ती थी पढ़ाई के लिए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और समझदार थे तो इस वजह से उनकी डाँटें थोड़ी बहुत मिल जाती थी बाकी वो ऐसा कोई नेचुरल डांट रहता था ताकि पढ़ाई में आगे बढ़े और कोई ऐसा ख़ास जो नटकट जैसे हम लोग देखते हैं अन्य बच्चे ऊधम मचाते हैं और फिर उन्हें ख़ास कंट्रोल करना पड़ता है ऐसा कोई सिचुएशन इनके पास नहीं था <laughs> ये वैसे सेंसिटिव बहुत ही समझदार स्टूडेंट रहे अपने समय में तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा से गीत आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे मेरे गीत ओ मेरे मित्रवा कप मेरे आंगन बतरिया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 रंगा दर्जी से और उड़िया से हैं और ख़ास वेस्ट बंगाल में विशेष अपनी एजुकेशन में सेवा दे चुके हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं तो हम लोग उनसे बातें कर रहे हैं तो एजुकेशन फील्ड में जो आज के समय में और आप जब पढ़ाई करते थे शायद उसमें एक पाँच दशकों का डिफरेंस रहा होगा पचास साठ सालों का तो मैं चाहूँगा कि वो जो क्या डिफरेंस है और किस तरह का वर्तमान शिक्षा को देखते हुए क्या इसमें नवीनता करनी चाहिए या क्या कुछ बदलाव करने चाहिए उसके बारे में पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा और इन फ्यूचर कैसा शिक्षा का रूप होगा इसके बारे में बताइए ओम संति अब जो सवाल अभी उठाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न है इसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शिक्षा में जो परिवर्तन आया है मैं मेरा अपना अनुभव थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा जो सारे जिंदगी मैं शिक्षा में बिताया बच्चों को पढ़ाया इसमें देखा चेंज आया है बहुत सारे चेंज आया है जैसे टीचिंग का टीचिंग में कैसे टेक्नोलॉजी मदद करता है उसमें टीचिंग में जो मेथड्स उसमें भी चेंज आया जैसे सिलाबस बच्चों को हम पढ़ाते हैं जी, जी। सिलाबस में बहुत सारे चेंज आया है जो पहले था वो अभी नहीं है तो ये जो चेंज आया ये चेंज मैं सोचता हूँ काफी अच्छा चेंज आया अच्छा, अच्छा। मतलब कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव चेंज आया हुँ, हुँ, हुँ. उसमें हमारा शिक्षा का जो डेवलपमेंट काफी जो दृढ़ गति में आया है शिक्षा का जो विस्तार हुआ, हुआ, हुआ है ये चेंज वजह से हुआ है हुँ. तो इस चेंज जो मैं खुद देख कर आया हूँ और थोड़ा बहुत अप्लाई भी किया हूँ क्योंकि मैं खुद एक एक, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ा हूँ मैं जैसे ग्रेजुएशन किया हूँ रेभन्सा कॉलेज जो पहले कॉलेज था अभी है विश्वविद्यालय रेभेंसा यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अभी यूनिवर्सिटी बना है जी इसके बाद मैं जे पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू डेली अच्छा। तो वहाँ भी शिक्षा का जो अनुभव मेरा हुआ है बहुत अच्छा अनुभव रहा है वहाँ अच्छा। में इसके बाद मैं टीचिंग में आया रिसर्च में आया मैं रिसर्च नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में मैं रिसर्च किया हूँ उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इसके बाद मैं सर्विस स्टार्ट किया जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश में मैं पहले सर्विस मेरा जो उस टाइम जो लेक्चरर होकर के मैं वहाँ सेवा दिया हूँ जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट अरुणाचल प्रदेश वहाँ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरा रहा अच्छा भी लगा उस टाइम मैं बहुत ब्रीफली ये सब बातें बता, बता रहा हूँ इसके बाद मैं नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी में आया सिलीगुड़ी वहाँ मेरा लंबा समय मेरा रहता वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च टीचिंग ये सब होता है वैसे हमारा जो डिपार्टमेंट था वो मैं बताया था पहले सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज वो एक एरिया स्टडीज रिसर्च सेंटर hmm, hmm, hmm. जो यूजीसी ने सेटअप किया था उस टाइम एक एरिया प्रोग्राम है यूजीसी की टीचिंग रिसर्च बोथ होता है आ, लेकिन इन सभी चीज़ों को करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा देते हुए जो चेंज ऑफ मेथड इन एजुकेशन एजुकेशन के अंदर जो बदलाव हुए हैं क्या क्या बदलाव हुआ पहले कैसे पढ़ाते थे अभी कैसे पढ़ाते इन फ्यूचर क्या किस तरह का पढ़ाई हो सकता है क्या इसमें टेक्निकल चीज़ें या डिजिटल डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा इससे पढ़ेंगे या फिर क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा आपकी विजन को बताएँ मैं पहले जो बताया था जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन रहा ये बहुत अच्छा अनुभव रहा जैसे आ, टीचिंग एड्स आजकल तो बहुत सारे चीज़ आई में थ्रू आई टी हम लोग मिल, मिल जाता है सब सारे चीज़ हम लोग ये जो चीज़ अभी एजुकेशन में आया है तो आई टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में आया ये एक ड्रास्टिक चेंजेस लाया इसमें बहुत सारे उपलब्धियां मिला बहुत पॉजिटिव ये जो प्रोग्रेसिव इसमें फायदा बहुत है बहुत ही अच्छी बातें जो है डॉक्टर साहब ने बताया मुझे लगता है कि जो चेंजेस आया है और ज़्यादातर जो डिजिटल चेंज आया है आईटी सेक्टर के माध्यम से एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल डिवाइस के माध्यम से जो स्क्रीन पे हम लोग चौक या ब्लैकबोर्ड यूज़ करते थे वहाँ पर डिजिटल स्क्रीन हो गया और उसके माध्यम से हमको पढ़ाया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छा माध्यम है विकल्प है हमें आ, बहुत अच्छी तरह से विजुअल चीज़ें दिखाते हुए बच्चों को पढ़ाना ये एक अच्छा आसान और अच्छी तरह से बच्चे जो है इन चीज़ों को समझ पाते हैं जान पाते हैं लेकिन इसके साथ यही है कि फिर हम लोग आने वाले समय में किस तरह का चीज़ें होगा क्या टीचर के बदले मशीन तो रिप्लेस नहीं होगा रॉबर्ट तो नहीं जगह लेंगे ये भी एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा और इसके बारे में सोचा भी जा रहा है तो चलिए आने वाले समय में देखेंगे कि और ड्राफ्ट क्या चेंज हो सकता है किस तरह के परिवर्तन हमारे इस डिजिटल एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन जो होने वाला है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो वही आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं रीड मद वन सुनते रहो मुस्कर रहो जिंदगी के सफर जिंदगी के सफल में गुजर नहीं आते।, वो फिर नहीं आते। आने से मिलते नहीं उम्र भर चाहे कोई पुकार करे वो नहीं रख करना रोग नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पहचान तो बाद में प्यार के चाहे जो हजारों चलता ही रहता है रुकता नहीं एक पल में ये आगे निकल जाता है आदमी टी से देख नहीं और फल देव मंजर बदल जाता है एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जात है जो मजा वो फिर नहीं आते नहीं आते। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं डॉक्टर रंगाधर जी हमारे साथ हैं। उनसे बातें हो रही हैं। और काफ़ी अच्छी बात है उन्होंने एजुकेशन फील्ड के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी सेवा दी और अभी हम लोग जानेंगे कि अलग अलग एजुकेशन फ़ील्ड में सेवा देने के कारण अलग अलग जगह उन्होंने काम किया और फिर मुझे लगता है कि जैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो गए तो काफ़ी एजुकेशन टूर भी उन्होंने किया होगा बच्चों को ले और साथ ही साथ खुद भी पर्सनली घूमना किया होगा और जिस तरह से अभी माउंट आबू यहाँ राजस्थान आए हैं बंगाल से ऐसे ही विशेष अलग अलग विषय को लेकर बच्चों को लेकर अलग अलग जगह पे घूमे होंगे तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपने टूरिज़्म के बारे में हमें कुछ बातें बताइए कौन कौन से देश विदेश में जगह को आपने देखा है और वो बहुत ही अच्छा आपको लगा आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाए हैं जो टूरिज्म के बारे में टूरिज्म जैसे देश विदेश घूमना और देश के अंदर घूमना ये ये मेरे को अच्छा लगता है बहुत मेरा इंटरेस्ट है बहुत सारे जगह मैं गया नहीं मगर तब भी कुछ कुछ जगह हम विजिट किया हूँ मेरे का मेरा जो सर्विस पीरियड में अभी भी कहीं कहीं मौका मिलने से मैं जाता हूँ मेरा आउटिंग थोड़ा अच्छा लगता है हमको पहले में जैसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं गया था स्लोवेनिया गया था अच्छा, अच्छा अनुभव रहा उधर और एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था हांगकांग गया था वहां भी बहुत अच्छा अनुभव रहा फिर जैसे सिंगापुर में गया हूं, अच्छा। वहां एक द्वीप है जैसे बाली द्वीप वहाँ मैं गया हूँ ये सब जगह जाने के बाद मेरे को हर वक्त मैं अपना जगह का साथ में थोड़ा कंपेयर करता हूँ अच्छा। ये ये वो अच्छा अनुभव मेरा रहा क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मेरे को वहाँ का सोसाइटी वहाँ के लोग अच्छा। कल्चर ये सब अच्छा। मेरा अच्छा लगता है मेरे को हमारा अपना देश के साथ में थोड़ा कंपेयर करता हूँ हम <laughs> ये भी बहुत अच्छा लगता है ये मेरा अनुभव रहा ये जो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मैं काफ़ी एन्जॉय किया हूँ मेरा जाना आना और वहाँ के जो रहना वहाँ के जो लाइफस्टाइल स्टाइल वहाँ के खाना पीना खाद्य पेय ये सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये और भारत में कौन कौन आ, सी जगह पे भारत में वैसे काफ़ी जगह में गया हूँ नॉर्थ से साउथ अच्छा फिर रामेश्वरम रिसेंटली भी गया था केरला का पार्ट ऑफ केरला अच्छा, अच्छा। कन्याकुमारी तक मैं गया हूँ ईस्टर्न अच्छा। इंडिया सब देखा काफी घूमा हूँ नेपाल हाँ नेपाल भी गया हूँ अच्छा, अच्छा। भूटान भी गया हूँ अच्छा। नॉर्थ इंडिया जम्मू कश्मीर गया हूँ अच्छा, अच्छा। वैसे अभी राजस्थान में हूँ राजस्थान में पहले भी आ चुका हूँ ये अपना देश घूम करके हमको बहुत संतोष लगा है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अलग अलग जगह पे घूमकर आपको बहुत अच्छा लगता है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के भाषा वहाँ के कल्चर वहाँ के लोगों से मिलकर आपको बहुत खुशी होता है और कभी कभी आप उन चीज़ों को देखकर अपने देश अपने गांव के बारे में भी आप कंपेरिजन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ हैं या नहीं है यहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं है तो इन विविधताओं को और इन सभी चीज़ों को देख आपको बड़ा खुशी होता है तो इसीलिए आप टूरिज्म करना पसंद करते हैं और अलग अलग जगह पे अभी भी घूमते रहते हैं आप तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहें मेरा एक दो संदेश रहेगा सबके लिए पहले जो शिक्षा को हम बढ़ावा दें शिक्षा जो जीवन में परिवर्तन बहुत लाता है ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है लाइफ में चेंज के लिए ये चेंज लाता है शिक्षा विकास में बहुत मदद करता है एजुकेशन जो है तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ तो सब हम अपना जो तो सेवा रहना चाहिए शिक्षा के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए शिक्षा विशेष करके शिक्षा के लिए जी जी। कैसे हम देश हमारे देश शिक्षा में आगे बढ़े, बढ़े। शिक्षा के लिए बहुत शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे पहले और एक छोटा और एक मैसेज है जी जी। जी। जैसे परिवेश परिवेश का जो ख्याल हम लोग रखेंगे परिवेश का जत्न लेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो हमारे इन्वायरमेंट जिस तरह का एक डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम कैसे बचाएं उसके लिए जो प्रॉपर एजुकेशन हम लोग लोगों का अंदर दे एक मैसेज है सोसाइटी के लिए हम परिवेश को सुस्त रखें परिवेश को हम लोग समृद्ध करें क्योंकि परिवेश लेकर के हमारा जो लाइफ परिवेश अच्छा है हम अच्छा ज़िंदगी बिताएंगे रंगा जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया एक तो पहला मैसेज ये था कि शिक्षा को प्राथमिकता दे शिक्षा को सबसे पहले बाकी सब चीज़ें बाद में चाहे लड़की हो लड़का हो उनको शिक्षित करना ये हमारा पहला धर्म हमें समझकर उसे करना चाहिए दूसरा मैसेज आपने दिया हम जिस आवरण में रहते हैं जिस एन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं जिस कुदरत की गोद में हम लोग बसते हैं अपना जीवन जीते हैं तो उस कुदरत के बारे में उस एनवायरमेंट के बारे में हमें पहला सोचना चाहिए उसका केयर करना चाहिए उसके बारे में सोचकर, उसकी खूबसूरती बनाने के लिए हमें जो है पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ना है क्योंकि अगर कुदरत ही नहीं होगा तो जीवन भी कहाँ से रहेगा है ना तो हमें प्राथमिकता पर्यावरण को भी देना है जिस तरह से शिक्षा को हम लोग प्राथमिकता दे प्राथमिकता देना चाहते हैं वैसे ही पर्यावरण को भी प्राथमिकता दे उसका बचाव करें उसकी रक्षा करें तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और अपने लाइफ के कुछ चुनिंदा अनुभवों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो प्रश्न हमारा सामने उठाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए था और बहुत अच्छा अनुभव आज आपके साथ मेरा रहा, रहा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर कुछ नए लोगों के साथ तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का, का लुटाते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो I know you're not alone. कल्याण है खुशी का मरम ये सुनाते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो पगाना खुशी का लुटाते रहो सदा खुश रहो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 ये सेवा बड़ी है खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो